हेलो भाई और बहनों मैं हूं स्वप्निल शाह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम शांति नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ महाराष्ट्र से दीक्षा शाह उपस्थित हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे तो दीक्षा जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप हाँ मैं बहुत ठीक हूँ थैंक यू जी जी जी जी तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मेरा नाम दीक्षा शाह है मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसे आईटी इंजीनियर काम करती हूँ पुणे में अभी हूँ मेरे कंपनी का नाम है जी जी जी कितने समय से काम कर रहे हैं अभी मुझे पाँच साल का एक्सपीरियंस हो गया है अच्छा अच्छा जी जी, जी। एक और बात पूछना चाहूँगा मैं जैसे कि आप यहाँ पर तीन दिन के लिए मेडिटेशन शिविर अटेंड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सीखा थोड़ा सा वो हमें बताएं बताएँ मैंने ये सीखा कि मैं बॉडी कॉन्शियस नहीं मैं एक आत्मा हूँ और आ, मैंने ये जाना कि परमात्मा कौन है नहीं, नहीं, वो कैसे निराकार है मैं निराकार हूँ वो मेरे बाबा है और मैं उनकी तरह ही हूँ जो शक्तियाँ उनमें हैं वो मुझ में हैं जी जी जी इसके अलावा और क्या बातें जो आपको बहुत अच्छा लगा जो ज्ञानवर्धक बातें रही हैं उसमें से कुछ अगर आप बता पाएं तो मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे कि कार्मिक अकाउंट होता है कि जैसा हम जैसा हम किसी के साथ बिहेव करेंगे सेम वो हमारे पास आना ही है तो मैंने ये सीखा कि हमेशा सबके साथ अच्छा ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए हम्म हूँ इहु, बिल्कुल बिल्कुल तो और यहाँ से जाने के बाद आप क्या प्रैक्टिसेस करेंगे किस तरह की सेवाएं करेंगे वो थोड़ा सा बताइए हाँ जैसे कि मैंने बताया मैं आईटी कंपनी में हूँ तो मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है नहीं, देने नहीं। के लिए तो पर मैंने सोचा है कि अभी मैं अमृतवेला स्टार्ट करूँगी और मुझे पता चला है कि उसका बहुत फ़ायदा है जो मैंने यहाँ आके फेल किया प्लीज तो मैं घर जाके करने वाली हूँ अमृत जी जी जी जी चलिए दीक्षा बहुत ही अच्छी बात थी आपने बताया और इसके अलावा जो जिस एरिया में आप रहते हैं महाराष्ट्र में उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैं वैसे तो मैं दो सेंटर्स को जानती हूँ एक अकोला सेंटर क्योंकि मेरा जन्म वही हुआ है तो अभी रिसेंटली ही दो तीन साल हो गए मैं ज्ञान में हूँ और पुणे में मैं जॉब करती हूँ तो मैं वहाँ के सेंटर पर भी जाती हूँ अच्छा अच्छा तो लाइक दोनों सेंटर्स तो अकोला और पूना में कितना टाइम लगता है जाने आने में दस घंटे लगते हैं अच्छा दस घंटे मतलब हाँ लगते अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो चलिए रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप एक संदेश लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि जो पीस जो मुझे लाइफ में चाहिए था जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे यहाँ आके मिला है और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार यहाँ आए मधुबन की शांति पीस आने एक बार फील करे और आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है जी, आपको जी, कैसे जी। करना है अपने लाइफ में आगे इसको अच्छा कोई एक आध गीत आपको जो बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए एक लाइन ओम शान चली दीक्षा बहुत ही सुंदर गीत आपने याद कराया है तो आप सुन रहे हैं तिरुमात वन नाइन्टी पॉइंट लीजिए गीत सुनते हैं उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं और दीक्षा बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएं है करते हैं आपके इस न्यू बिगनिंग के लिए और जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसे आप वहाँ पर जाके भी अप्लीकेशन में लाएँगे और जो चीजें आपने सुनी है उसको पूरी तरह से आत्मसात करेंगे ऐसी शुभ आशा के साथ आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आप सुनाए हैं सुनते रहो तेरा भाई और बहनों मैं हूँ दिव्या ढाके और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो शांति शांति नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ विशेष एक और मेहमान आ गए हैं दिव्या ढाके जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं दिव्या ढाके नमस्ते कैसे हैं आप बहुत अच्छे हूँ जी जी जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए क्या करते हैं आप जी मैं छोटी मोटी कलाकार हूँ मेरे नृत्य से अभिनय के माध्यम से और गायन इससे मैं लोगों का मनोरंजन करती हूँ जो भी दिन भर में मुझे मतलब इससे अच्छा लगता है कि जो दिन भर की उनकी चिंता होती है तनाव होता है उससे मेरे मनोरंजन करने से उनके चेहरे पे अगर मुस्कान आती है तो मुझे बहुत सुकून होता है बिल्कुल बिल्कुल तो ये डांस कब से आप कर रहे हैं जी मैं डांस बचपन से कर रही हूँ मैंने कभी सीखी ही नहीं है बस अच्छा, स्कूल परफॉर्मेंस से लेकर जैसे अभी आगे बढ़ी हो तो लोग मुझे कॉल करके बुलाते हैं कि आपका परफॉर्मेंस है किसी इवेंट में या कोई शादी वगैरह रहा ऐसी जगह पे हुँ, मैं परफॉर्मेंस देती हूँ अपनी अच्छा, किसी वेलकम अच्छा, किसी के वेलकम के लिए रहे तो आप कैसे सीखते हैं फिर मैं खुद से सीखती हूँ मतलब पता नहीं कैसे मैंने अगर गाना लगा लिया तो आ जाते हैं स्टेप्स मेरे अच्छा, दिमाग अच्छा, में जैसे हाँ हा, हा। हा। चलिए बहुत अच्छी बात है तो यहाँ जो आध्यात्मिक जो समागम हुआ आर्ट एंड कल्चर का इनके बारे में थोड़ा सा बताइए जो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पहली बात तो मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ मधुबन में पहले भी मतलब मैं बचपन से मैंने बचपन में ही कोर्स किया था मैं यहाँ पर आई इस साल इसलिए कि मेरी मासी भी शिविर में आई है उनके साथ में चाहिए था कोई जैसे तो मेरी मम्मी या मैं साथ के लिए तो मेरी मम्मी का आना नहीं हुआ जैसे उनको छुट्टी नहीं मिलती वो कोर्ट में जॉब करती है और मेरा जैसे कि मैं मेरी एग्ज़ाम थी बाबा ने मेरी एग्ज़ाम कैसे पोस्टपोन कराई और मासी के साथ भेजा और मुझे यहाँ पे आगे पता चला कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चरल का कॉन्फ्रेंस चल रहा है hmm. तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं उसी के लिए यहाँ पे मैंने डांस परफॉर्मेंस भी किया था यहाँ पे तो यहाँ पे आके मुझे सिर्फ पता चला कि यहाँ पर जैसे आर्टिस्ट लोग आते हैं बड़े बड़े जो उनके बारे में बताते हैं उनको भी यहाँ से कुछ सीख मिलता है उनको यहाँ से जो भी उनकी जो स्ट्रेस होती है जैसे अभी हम आर्टिस्ट हैं सबको लगता है कि आर्टिस्ट लोग जैसे खुश होते होंगे अपनी लाइफ में hmm. उनको कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं पैसा भी आता है खुशी उनका जो हैबिट है जो उनका छंद है वो उनको फॉलो कर सकते हैं ऐसा सबको लगता है पर ऐसा नहीं लगता हमें पता रहता है कि हमें कौन से प्रॉब्लम मतलब फ़ेस करने पड़ते हैं जैसे रिलेटिवस की नज़रें जैसे समाजों की नज़रें वो हमें फेस करनी पड़ती है पर हम लोगों के मनोरंजन के लिए खुद को नौचार करते हैं सिर्फ उनकी एक स्माइल उनका सुख देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पे जैसे सभी आर्टिस्ट को बुलाया तो जाता है पर यहाँ पे अगर वो आते हैं तो अगर वो अपनी आर्ट के माध्यम से ये इस अपने ओम शांति का जो है शिव बाबा का प्रचार अगर अपने आर्ट के माध्यम से करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है उनको अगर ये बात पता चले कि उनके आर्ट के माध्यम से वो ऐसी कुछ बातें ज़्यादातर तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि सभी के लिए ज़रूरी है जिनको पीस मिले उनके मतलब पूरे लाइफ में एक पीस उनको मिल जाता है सभी को जी जी जी, जी. चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूंगा कि जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या सीखा आपने यहाँ पर मैंने यहाँ पे सीखा कि जैसे मेडिटेशन के बारे में हुँ. मेरा मैं पहले भी मेडिटेशन करती थी मैंने इमेजिन किया मेडिटेशन मतलब इमेजिन करना होता है मतलब मैंने खुद से डिसाइड किया कि यार सब लोग करते हैं मैं कैसे पूछूँ की मेडिटेशन कैसे करना है मैंने पूछा भी तो वो बोले कि आ जाता है आपको गॉड दिख जाते हैं शिव बाबा दिख जाते हैं तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे मैं फ़ोटो देख के उनको इमेजिन करती थी और इस बार मुझे दीदी से ये बात पता चली कि अब इमेजिन नहीं कर सकते शिव बाबा को इमेजिन नहीं कर सकते आप उनको याद कर सकते हो जैसे कभी आप आपको पापा की जरूरत पड़ी अपने आपकी मम्मी की जरूरत पड़ी अपने भाई की जरूरत पड़ी तो क्या आप उनको इमेजिन करते हो नहीं एक सेकंड में याद आ जाते है तो वैसे आपका जुड़ा होना चाहिए कि एक सेकंड में आपको आपके सामने शुबा आने चाहिए उनकी किरणें आनी चाहिए अगर आपको बात करनी है तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ऐसा सोचो कि शुबाबा उनके तन में आए हैं उनके भ्रुकटी में समाये हैं और उनकी नज़रों से और उनके मुख से आपसे बात कर रहे हैं और जैसे शुभाबा से अगर आपको किरणें लेनी है तो डायरेक्टली आप शुभाबा से किरणें ले सकते हो जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को भी यहाँ पर जो है जो आपने अनुभव किया वो भी ये अनुभव कर सकते हैं जब एक बार यहाँ आएँगे मेडिटेशन सेशन अटेंड करेंगे तो आ, आ, दिव्या जी मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज कोट करें जी मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ बहुत बड़ा मैसेज है शायद मैंने ये अनुभव किया है मेरी लाइफ से और मैं ये पहुँचाना चाहती हूँ सभी के साथ जी मैं लिखती भी हूँ मैंने कविता लिखी है जी आ, कविता का नाम है मेरा साथ निभाना और अभी ये साथ निभाना शिवाभा से नहीं है क्योंकि शिवाभा तो बाबा है मेरे वो तो हमेशा साथ निभाएंगे ही कविता मैं पेश करती हूँ जी शिकायत नहीं है अब जमाने से उम्मीद नहीं रही अब अपनों से शायद वक्त भी रुट गया है अब हमसे बस अब करनी है दोस्ती वक्त से और पूरी करनी है हर ख्वाहिश खुद से तभी मिलेगी खुशी ज़िंदगी से बस बहुत हुई लड़ाई दिमाग से अब करना है सब मन से तभी मिलेगी खुशी ज़िंदगी से हर एक मुश्किल हर एक तूफ़ा का सामना करना होगा डट से अगर हिम्मत हारी तो हार जाएंगे खुद से पानी हो मंजिल तो बनानी पड़ेगी हिम्मत से तभी मिलेगी खुशी ज़िंदगी से क्यों मांगनी मोहलत जब हो सकती है दोस्ती वक्त से किसने कहा है और है ही किसी ने कहा है और है ये सच भी कि बंद पड़ी घड़ी भी दो बार सही वक्त बताती है यानी किसी के काम ना होते हुए भी किसी के काम आना ए वक्त बस अब तू ही है मेरा साथ निभाना मेरा साथ निभाना मेरा साथ निभाना इस कविता से मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आ, बाबा बाबा के ऊपर सब छोड़ देते हैं कि बाबा आप संभालो आप ही हो कुछ भी सिचुएशन आए कुछ भी हमें करना हो आगे बढ़ने के लिए तो हम सब बाबा पे सौंप देते हैं तो नहीं मेरा ये कहने का मतलब मेरा मैसेज ये है कि आप वक्त से दोस्ती करो मतलब अगर आप वक्त पर कुछ काम नहीं करोगे अगर आपका वक्त पीछे छूट रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इस इस मामले में आपको बाबा भी आपसे मदद नहीं कर सकते बाबा और वक्त में बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप वक्त के साथ रहकर अपना कदम बढ़ाते हो तो अगला कदम बढ़ाने में बाबा आपकी मदद करेंगे ज़रूर चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया दिव्या जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं है करते हैं आप सुनाए हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और जहाँ आपको लग रहा है कि इनकी बातें बहुत अच्छी हैं तो अपने लिए भी उसे यूज़ कीजिए अपने लाइफ में और अपने जीवन को बेहतर बनाई इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मस्क राो दे ये बात रु